को ही अनागम्ञ तार्कि अनागमज्ञ स्व परिकल्पिता जो तो तार्किक होता है वह आगमज्ञ नहीं है इसलिए वह अप्रसक्त प्रक्षेद की आशंका को निवारण करने के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपने अन्य प्रोक्तकार पक्ष में आगमज्ञ आचार्य ना कह दिया तो इसका मतलब क्या अनागमज्ञ आचार्य के द्वारा प्रोक्त होने पर यह सुविज्ञ ही नहीं है क्या यह प्राप्ति का ही प्रतिद है इसलिए नहीं हो सकती है इस बात को सूची कह कर रहे हैं कि तारक को अनागमज्ञ और अनागमज्ञ होने के नाते और मनुष्य का जितना भी उच्च कोटि का बुद्धि है तो वो क्षुद्र बुद्धि है।, है ना परिच्छि बुद्धि है अपरिचिन्न तो हो नहीं सकती बुद्धि स्व बुद्धि अपनी परिचिन बुद्धि से परिकल्पित ये परिचिन में अपरिच्छिन्न ब्रह्म के बारे में कथन करी नहीं सकता इसलिए अपरिचिन्न भ्रम को ग्रहण करना है तो बुद्धि अत्यंत रूपेणा निर्विषीणी होना पड़ेगा शुद्ध होना पड़ेगा सब कुछ होगा तब करके ब्रह्म जाकर स्व में प्रति धारण करता हुआ बोध करा सकती है अन्यथा नहीं इसलिए परिचिन बुद्धि कभी भी अपरिच्छिन्न वस्तु का साक्षात ग्रहण नहीं कर सकती है अतएव स्व जो परिचिन बुद्धि है उसे परिकल्पित यद किंचित परिचिन वस्तुओं का ही वर्णन वो कर सकता है अतएव चाहम आगम प्रसूता आगम इसलिए वह नगम जो आगम तार्किन होने वाली है, जो तेरे बुद्धि में पैदा हो रखी है बुद्धि है तार्किात अन्य तार्किक से जो भिन्न पंचमी आगे दिया है तार्किात उसको अन्य के साथ जोड़ना पड़ेगा तार्किात अन्य प्रोक्ता तार्कि से भिन्न द्वारा द्वारा पर जिसके पर तो ने आगम का है उत्तर जिसके आगम आगम आचार्य का पूर्ण जानता है ऐसे जो आचार्य के द्वारा कहे जाने पर ही सती प्रोक्ता सती सुज्ञाए भवती हे प्रेष्ठ हे प्रियतमा संबोधन तभी वह सुज्ञाना व ब्रह्म तत्व तो सुज्ञान के लिए सुयोग्य हो जाता है सम्यक लाभ के योग्य हो जाता है अर्थात आचार्य का वचन ही ये को उत्पन्न करने में समर्थ होता है अन्य साम्य मत्य काप न सा वह कौन सी मती है जब तब कहते हैं तर्क जो का मंत्र में उसके के जो के समझारे कौन जैसी मति होगी द्वारा नहीं मालूम होता किंतु कहने के बाद ही अनुभव में आता है वह तर्क अगम्याति मद वर प्रदान आप प्राप्तवान जिस मती को तुमने मेरे वर प्रदान के द्वारा प्राप्त किया है लक्ष्मी के अंदर विवेक जो जगह है शुरू में बता दिया था देवता के सन्निधि जाने से ही उसके अपने आप आ गई लोक में खड़ा है निकृष्ट लोक में तो रहा नहीं अब उत्कृष्ट लोक में पहुंच गया उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञानी जीवन पुरुष के सामने खड़ा है तो उसके अंतकरण में भी ऐसी प्रेरणा तदन रूप मिल गई इसी को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर भगवान भाषा ने याम त्व आपा की व्याख्या करते हुए कहते हैं या ना मद प्रधान ही न आपा मुझे मेरे वर प्रदान के द्वारा तुम्हें किस्मती को प्राप्त किया प्राप्तवानी प्रधान अंतरण शुद्ध हुए है वहां पहुंचने में ही अंतरण शुद्धि आवश्यक है सबसे पहली बात तो यह वहां पहुंचना आसान है क्या अब पहुंचने में अंतरण शुद्ध की आवश्यकता है ही है तो कोई भी वर्ग हम लोग कई बार इसलिए कल भी बता रहा था मैं पाठ में कि सफलता कब होती है दोनों समर्थ हो शिष्य भी अंतरण शुद्ध हो और आचार्य भी अवमक हो तभी सफल होता है एक तक गाड़ी नहीं चलती शिष्य का अंतरण शुद्ध नहीं है तो भी आचार्य जितने महान हो कोई फायदा होने वाला नहीं है और शिष्य पूर्ण शुद्ध है आचार्य जो अवरज्ञ है तो फायदा दोनों योग्य होंगे तभी समर्थ होंगे तभी बनती है नचिकेता भी योग्य था तभी अंतर्निशुद्ध था न पहुंचा तभी ऐसे के सामने ऐसा वर भी मिला इस वर क्यों मिलता वर देने का पीछे में भी स्वेच्छा वर प्रदान कर दियो। होगी यमराज खुद फंसा ना एक तरफ ऐसी क्यों हुई उनके अंदर भावना बनी स्वेच्छा वर्ग की अंतर्निशुद्ध अधिकारी सामने था इसीलिए इसलिए कहते गुरु कृपा प्रवाहित होता है क्यों कहते हैं लिया नहीं जा सकता है गुरु कृपा ना गुरु दे ही सकता है अपनी कृपा को वह स्वतः ही जब शिष्य और गुरु दोनों कोटी उस, उस उस कहोंगे तो उसके हृदय सत्या प्रवाहित होता है ना लेने की है ना देने की चीज है वो होता है वो तो यहां पर आप देख रहे हैं नीचे के तौर यमराज्य का बीच है सत्य धृत की व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भी सत्या और भी तथा यस्य तव धृति युति सत्या मन अवीत विषया धृति सत्य क्या है का नाम सत्य अवतत मन विधता मिथ्या विगत तथ्य मिथ तत्व मिथ्याम नतथा वैथत् प्रक्री मंडुक्योपनिषद मे है ना आगम प्रकरण काला वैथत्य प्रकरण इसीलिए विगतो तथा भावो यथा भाव नष्ट हो चुका है जिसका यह नहीं है जिसका उसको विथा माने मिथ्या विगतो भावो तथा यथा नीतथा अवित माने सत्य अमित्य है विषय जिसका अविथित विषया है विषय जिसका मिथ्या नहीं है विषय जिसका ऐसी ध्रति का नाम सत्य ध्री नान्यम नचकेता वृणीते जो कहा तो पहले यही धृती है वही धैर्य है उसके अंदर क्या हम इसके अलावा कोई चीज नहीं मांगते देना हो दे देना नहीं तो नहीं हमको चाहिए और कुछ ऐसा जो धैर्य है इसी का नाम धृति है बत सत्य ऐसा जो तुम हो य तव सत्युम सत्य जिसके पास ऐसा है वह जो तुम होने से तुम्हारे नाम पड़ गया असि सत्य अति अनुक अनुकंपात्म है कि अमर कोशकार ने बता करते हुए बताया है खेद अनुकंपा संतोष विस्मय आमंत्रण बतेति अमर कोशा छ नंबर इसको मन में रखते हुए भाषा कहते हैं आहा, अनुकपयन आ अनुकन आती नचिकेत सम्यमाण क्यों ऐसे किए कि वक्षमान के विज्ञान का स्थिति की है अर्थात जो व्यक्ति नचिकेता के समान सर्वभोग त्याग विशिष्ट पूर्ण वैराग्य से संपन्न और एकदश सर्वोत्कृष्ट वेद से, से संपन्न हो सख संपत्ति संपन्न है तीर संपन्न है एतार साक्ष संपन्न ऐसा उत्कृष्ट न चिकित समान धैर्य वाला जो पुरुष है वही एक विद्या का अधिकारी है जिसके पास धैर्य नहीं है वह अधिकारी नहीं है वे जानता इसलिए बारम्बार धी रहा अने किसी के पास धैर्य नहीं होता थोड़ी देर उसी बातें बिगड़ जाते हैं खट नाराज हो जाते हैं दिमाग घूम जाता पूरी संसार घुमा लेते हैं है? हिंदी में कहा अरे घर को क्यों सर पर चढ़ाए बैठे हो है ये कहावत है से? पूरे घर को सर पर चढ़ा के बैठा हुआ दिमाग खराब कर लिया है फिर शांति से रहो सब सी हो जाएगा लो व्यवहार में कहा जाता शांति रखो धैर्य रखो आगम आ पाए उन्होंने क्या कहा दुनिया आ रही है जा रही है खचर पचर होती रहता है सहन करते रहो संसार का स्वभाव है झूठ छल तुपट बेईमानी सब संसार का स्वभाव है आपका अपना स्वभाव क्या है सत्यम ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर रहो अपने स्वभाव में टिको बाहर संसार के स्वभाव से दूर हो उसका दृष्टा बन के रहना चाहिए उसे जहां थोड़ा सा भी ताजात में हो गए सारा काम खराब हो जाता है तो धैर्य खोने का मतलब क्या संसार के साथ तादाद में हो जाना की है वो विविख्त है अलग अलग किससे अलग रहेगा वो संसार से अलग है अतः संसार से तादाद भी होने से उसके अंदर कभी भी, भी धैर्य का खोना नहीं होता और आदमी धैर्य इसलिए खो जाता है ही। धृती तत्ुल्य नो अस्मभ्यम भूया और कहते विज्ञान के विषय में इसने टीकाकर टिप्पण करकेदृश सत्य रेवा, ताम ताम ब्रह्म अधिक्रोधी तुम्हारे जैसे जो सत्य ध्रिय वाला है महान, सत्य के वही किस विद्या का ऊपर अधिकार करता है नाकृत दूसरा नहीं जो प्राकृत है प्रकृति के अधिकार वाला है प्राकृत पुरुष मैने क्या द्वैत बुद्धि वाला राग द्वेश शिष्य गुणोक्त्या शिष्य शिष्य के के गुण की की द्वारा जा रही है। इसलिए हो क्या होवे अन्य पुत्र शिष्यवा प्रस्ताव तुम्हारे जैसे ही सदृश तुल्य कोई दूसरा कोई पुत्र या शिष्य हमारे प्रति होवे किस प्रकार का यादृत्तम हे न चिकेत जिस प्रकार से हे न तुम्हारे जैसे प्रष्ठा है उस तुम्हारे जैसी ही प्रष्ठा हम अपने पुत्र और भी हम चाहेंगे ऐसे नहीं कि जो है ऐसा शिष्य इतना, इतना विरक्त हो गया जिंदगी द्वारा शिष्य नहीं चाहता है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे शिष्य लोग आ जाते हैं गुरुओं के पास इतना गुरु विरक्त हो जाता है पढ़ा रहा बंद कर दो छुट्टी कर दो झंझट खत्म नची कहता ऐसा शिष्य है कि यमराज जी से प्रार्थना करें तेरे सामने और शिष्य आवे हमाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा समायंत ब्रह्मचारण स्वाहा पांच प्रकार के ब्रह्मचारी खुब मेरे पास आवे स्वाहा करके प्रार्थना करते ये यहाँ पर यमराज जी प्रार्थना करे है तेरे जैसे शिष्य तेरे जैसे पुत्र मेरे पास आवे गए घोड़े बंदर भैंस जैसे आदमी प्रश्ना पुनर्दुषा पुनः संतुष्ट कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जानम्यम जानम्यहम शेवरी प्राप्त ही ध्रुव तत् मै नचिकेतो अग्निद्रव्य जानम्यम जानम्यहम शेवरी अ यह जो यहादी है सेवधि निधि एक निधि से क्या लेना वाल कहा था निधि के सदृश निधि कर्मफल ये जो कर्म फल है यम जैसा आ ब्रह्म, जी का पद तक हिरण्य पद पर्यंत जो शेवधि के समान सेवधि है अहम जाना मिमे से जानता था क्या अनित्य विधि यम सेवधि अनित्य मिधि हम जानांगे मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये जो शेवधि निधि के समान यदि कर्मफल रोपा वह जो दुनिया श्रीनगर पद तक की कर्मफल की प्राप्ति का कर प्रार्थना करता है वह अनित्य में जानता था फिर भी मुढ़ता कर गया अत्र नहीं प्राप्त थी ध्रुवन मैं यह भी जानता था क्या वह ध्रुव तत्व कुछ ब्रह्म नित्य ध्रुव है वो अध्रुवी नहीं प्राप्त थे अनि पदार्थ के द्वारा ध्रुव तथ वह जो नित्य पदार्थ है ब्रह्म तत्व वह प्राप्त नहीं किया जा सकता यह भी मैं जानता फिर भी गड़बड़ कर गया नशीके था तुम तो महान हो इसीलिए मेरे से भी महान हो मैं तो तुमसे तुम्हारे दृष्टिकोण में पूर्व जन्म में तुम्हारे दृष्टिकोण स्थिति के अनुसार मैं बहुत नीचे की स्थिति का था मैं यम पद के लिए उपासना कर दिया और तुमको सारा पद दिया तुमने सबको त्याग किया तुमसे मेरे से मान हुआ भी नहीं हुआ स्थिति है मैंने तो तथो भी तथो में ऐसा जानते हुए भी मैंने क्या कर दिया मैं आचितो अग्नि मैं वह स्वर्गीय अग्नि जिसका नाम हमने अब तुमको वरदान देते दे हुए नचिकेता भी रख दिया था उस अग्नि को हे नचिकेता मैंने अनुष्ठान कर दिया था और जब तक मुझे विवेक और ब्रह्म हुआ उसे पूर्व में वह कर्म फल प्रारब्ध रूप हो गया था जिसके वजह से मुझे आज यम पद पर रहना पड़ा ब्रह्म ज्ञानी होकर जी मुक्त होते हुए यम पद पर मेरे को चिना है वत काली हमारे अंप समाप्ति नहीं होगी तब तक तो मेरा विधेयक मुक्ति होने वाला नहीं अनित द्रव्य ही प्राप्तवानित इसलिए मैं अनित्य द्रव्य के द्वारा कर्म करके चे, अग्नि का चयन करके जो नित्य रूपा नित्य से सापेक्ष देव भाव क्या है देव भाव को भी अजर अमर कह दिया मैंने वो सात था को मैंने प्राप्त कर लिया है इस या पद को स्वर्ग पद को प्राप्त किया है देखो आनवीरी बड़ा सुंदर कह रहे हैं तुलना करते हुए मैं जानता भी बहु बहुआयास कर्म कृतम मैंने जानते हुए भी बहुत आयास वाला कर्मकांड कर दिया तो, और बिना तो, प्रयास के मिल गया तो सारा कर्म का फल ना मैं जो प्रयास करके पाया उसको तुमको बिना प्रयास के मिल गया था तो भी तुम क्या किए तुम दिये मानव ना वो अब सारा फल आ गया ना स्पष्ट भी वो जो माला शब्द कर्मफली श्रृंखला वित्तमय सेवधि ये सब से प्रयावासी है तो वो जो मैंने तुमको दिया लेकिन तुमने उसको क्या दिया मत तो अधिक प्रद्वासी संतोष निश्चित रूप में तुम तो मेरे से ज्यादा महान प्रज्ञ वाले हो स्पष्ट अधिक प्रज्ञ मैं तुम्हारे दृष्टिकोण में मैं अल्प प्रज्ञ हूं एक तरह से मानना पड़ेगा में मेरी जो स्थिति थी उस समय मैं तेरे दृष्टिकोण में अल्प प्रज्ञ था तू तो अधिक प्रज्ञ हो इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं ब्रह्म विद्या के लिए यह सब है भाष्य जाना भी हम शेवधिर निधि निधि को निधे निधि शब्द ना ना मने पुलिंग निधि शब्द पुलिंग में प्रयोग होता है और उसकी प्रयवाची शेवधि है इसका भेद पद्म इत्यादि नाम से निधेर भेद आदम शंका दे पद्मशंका उसकी निधि के भेद अमर कोश निधि कर्म फल लक्षण भाषा क्या निधि कोई धन दौलत है पुषराज मणि इत्यादि मणियों को करें गजन नहीं कर्म फल लक्षण निधि ही अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सर्वधीन जानकी माता जाते हैं हनुमान जी को नवनिधि के दादा के वो सब निधि नहीं है नवनिधि की बात नहीं करमफल रूपा निधि है यहाँ पे निधि इसलिए क्या कहना है निधि के समान निधि प्रार्थते इत्यथा दुनिया जिसको चाहती है नितान मई इति निधि नितराम मुझ में ही ये सदा बना रहे इसी का नाम निधि होता है हर आदमी क्या चाहता है जो उसको मिलता है वो चाहते सदा मेरा ही होकर रहे ये सदा मेरा ही बना रहे ऐसा जो चाहता है उसका नाम निधि होता है ऐसे के समान ये भी है कर्मफल भी ये आदमी चाहता है जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मेरे पास सदा प्राप्त होवे कर्मफल कभी नष्ट न होवे लेकिन और नष्ट होना ही है सोचने से क्या प्रार्थना करने से गया है? है? ये ये प्रार्थना किया करता अनित्य अनित्य और मैं तरह से जानता था भले प्रार्थना करो सदा मेरे पास हो नाम रख दिया निधि तो क्या हो गया सदा और राजा नित राम मेरे पास बना रहे महींतरम नित राम निधि भले ऐसा करके आप संज्ञा दे दो लेकिन मैं उसको जानता था नाम इसका निधि है लेकिन मेरे पास सदा टिकने वाला नहीं है। ये मैं माया है, फिर फिरती रहने वाली है एक ही चीज जो स्थाई टिकती है तो वो ज्ञान और जो धन है किसी भी प्रकार के हो वो छलाए इसे लक्ष्मी को इन तरह की मानी गई एक उल्लू पर आती है तमुगुणी लक्ष्मी उल्लू पर सवार लक्ष्मी उल्लू होता है ना और उस पर बैठी हुई लक्ष्मी आपने फोटो नहीं देखा होगा हाँ है दूसरी होती है कमल पर दुनिया भर आपने फोटो देखा कमल का मतलब क्या है थोड़ी सी हवा आई नहीं तो कमल का फूल यहाँ से तालासूस किनारे चला जाएगा उधर हवा मारे तो उधर से किनारे आ जाएगा वो भाग दरते ये संकेत करने के लिए कमल के बिठा ले लक्ष्मी को और तीसरी है गजलक्ष्मी उल्लू की लक्ष्मी हवा में रहती है कमल की लक्ष्मी जल में और गजलक्ष्मी भी जल में गजलक्ष्मी का फोटो आपने देखा हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी और हाथी जल में ये दिखाया जाता है सब संकेत है। बहुत महत्वपूर्ण है ये संकेतों का धन तो सदा जल के समान पवित्र होता है लेकिन जिसके हाथ में जाता वो बेईमान जरूर हो जाता है इसलिए हमेशा लक्ष्मी को जल में दिखाया गया जल जैसा स्वच्छ है लक्ष्मी भी वास्तव अपने आप में स्वच्छ है लेकिन जिसके हाथ में गई वो वो बेईमान जरूर हो जाता है इसीलिए वो किसी विकती भी अतए कमल में फूल भी दिखा दिया मैं टिकने वाली नहीं हूं दौड़ती रहूंगी इधर से उधर से उधर से हवा की चौंक और इसलिए वो खतरनाक भी है इसलिए हमेशा लक्ष्मी का साड़ी लाल रंग की होती है डेंजर डेंजर, फ्लैग है लक्ष्मी का, और सरस्वती को सदा सफेद साड़ी पहना प्रतीक बना है ऋषियों ने ऐसे सोच समझ कर बनाया और सरस्वती कहा बैठती है हमेशा एक रॉक के ऊपर पत्थर पर? पत्थर पर बैठी हुई है हुई है, पत्थर पर बैठी रहती है और विणा नहीं गलत हमेशा पत्थर पर जितने हमारे पास जितने पर ही बैठी हुई है और दोनों जल बहती हुई है जल कर बीच में रॉक कर रॉक के पे बैठी है। ये असली है कि अचल है ज्ञान अचल है चल नहीं वो पत्थर उसका प्रतीक और ज्ञान सदा शुद्ध ही है किसके हाथ में भी जय तो भी, तो भी शुद्ध है ज्ञान वास्तव में जिसके हाथ में पहुंच जाता है वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकता और गलत नहीं हो सकता इसलिए पत्थर पर बताया उसको और वीणा का महत्व पंचम नाद है नादों में ये नाद ब्रह्म योग है नाद बिंदु उपनिषद जैसे वर्णन आया लेकिन मैं भी ज्ञान ना, नादों को उसे बताए नाथ हृदय से संबंधित है अनाहत चक्र से जिस नाद में पहुंचने का नाम ही आहत नहीं होता है, अनाहत है नाद अनाद के बीच में स्थिर होता है और हृदय में तो मुख्य ग्रंथि है जिसका भेदन करना ही कठिन है जिसके लिए ज्ञान होता है इसे वीणा को दिखाया वहां और गजलक्ष्मी तो गजलक्ष्मी है वो स्थिर रहती है धन स्वच्छ भी रहती है आसानी से आती नहीं है जैसे हाथी आसानी से वश में नहीं आता वो गजलक्ष्मी आसानी से वश में नहीं आता। जो आ गई वह श्रेष्ठ है हमेशा राजा लोग इसलिए गजलक्ष्मी की पूजा करते हैं, प्रजा हमेशा इसी लक्ष्मी का पूजा करते है कमल वांत्रिक मांत्रिक दुष्ट जो होते हैं दारू के व्यापारी वगैरह उल्लू वाली लक्ष्मी की पूजा करते क्ष्मी है निधि के समान अनित्य नहीं सम्मान निधि अनित्यम अनिताना नहीं नित्यम ध्रुवम अस्मत अनित्यम ध्रुव तत्मा अनित्य ही नित्यम ध्रुवम तत् नित्य जो ध्रुव ब्रम्ह है आत्मा है उसको प्राप्त नहीं किया जाता ये भी मैं जानता था जिसमें परमात्मा किसी इस पक्ष में क्या लेंगे ध्रुव ध्रवं भी शेवली है वो भी निधि के समान निधि है लेकिन वो परमात्मा की निधि है दो प्रकार की निधि हो गई इसलिए कर्मफल रूपानिधि और परमात्म रूपानिधि कर्मफल रूपानिधि अनित्य है परमात्म रूपानिधि युवा अनित्य सुखात्मक शेवली अनित्य द्रव्य प्राप्त है आगे ना जो अनित्य सुखात्मक शैवधी है कर्मफल रूपा जो शेवधि है वह अनित्य द्रव्यों के प्राप्त किया जाता है कि ऐसा है तथा तस्माद्यमित साधने न प्राप्त हुए भी मैं जो मेरे द्वारा जानता हुआ भी, अनित्य को अमित साधनों के द्वारा न प्राप्त जानता भी या नहीं प्राप्त होता जानते हुए भी हे न चिकेत चितो अग्निवे पशु अनित द्रव्य पशुवादियों के द्वारा मैंने अग्नि का चयन कर दिया था स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्नि स्वर्ग सुख का साधन भूता जो अग्नि है वह पशु आदि अनेक द्रव्यों के माध्यम से सेव्यों के माध्यम से मैंने संपादन किया था कर्म को कर दिया था चयन विदिना अनुष्ठिता हम अधिकार्न नित्य मा स्थान स्वर्गाख्य नित्यपेक्षिक प्राप्त इसलिए मैंने ये अधिकार आपना मृत्यु देवता का जो कर्म है कर्तव्य है विशिष्ट अधिकार को प्राप्त किया हो करके नित्य ही नित्य मने कैसा नित्य है ये कहते हैं आगे में नित्य आपेक्षिक आपेक्षिक नित्य वाला ये याम्यम यम राज्य संबंधी यमपद स्थानम स्वर्ग्यम तो स्वरूप लोक में होने वाला यम पद रूपा विशेष स्थान विशेष मैंने जो कि वाला है, उसको प्राप्त वानी मैंने प्राप्त किया हुआ है और तुम कहते हो अधिक प्रज्ञा हूं कैसा निर्णय ले लिया अपने आप कल्प्रज्ञा क्यों कह रहे हो महाराज तब कहते इसलिए मैं तुमको अधिक प्रज्ञा और खुद का अल्प प्रज्ञा मान रहा हूं क्योंकि जो है तुमने क्या किया है वो बता काम तुम क्ररन्यमय स्तोम महदुर्गा प्रतिष्ठा दृष्ट् धृतियाधीरो निकेत काम जगद प्रतिष्ठा कतोरन्यम पारं पारे हे न चिकेता संबोधने हे निकेत काम मंत्र में आप जोड़ते हो जो जाएगा समाप्ति भाषा पर जोड़ देंगे सब सब काम की समाप्ति मैंने भोगों की जो या काम से इच्छा नहीं भोग भोगों की जो समाप्ति भोगों की जो पराकाष्ठा जगत प्रतिष्ठा और क्या है जगत का जो प्रतिष्ठा है अधिभूत प्रतिष्ठा मैंने आश्रय ऐसा जो पद है फलम सकल कर्मगा सर्वोत्कृष्ट तो क्या है नाम का फल है। फल है। रूपी से बढ़कर और कोई फली नहीं है कर्मोपासना का। क्यों से परे क्या है शुद्ध ब्रह्म ही है मायाव चिचेतन रूप हिरण गर्भ से बढ़कर इसलिए कर्मो विशिष्ट उपासना का और कोई फल नहीं हो सकता अनंतम अनंतम को अनंतम है छांदस दीर्घा भाव है क्योंकि अनंत एवं अनंतम बनाना है स्वार्थ में क्षय भाव में नहीं वह दीर्घ का भाव जो वह वृद्धि का अभाव बल्कि अनंत शब्द का आदि वृद्धि होना चाहिए आदिवृद्धि का भाव जो है छांदस है, है। आनंदम आनंद था यहां पर भी अन्य समस्त जीवों की अपेक्षा है अनंत वर्षों तक तो जीने वाला है इसे अनंत कहा गया ब्रह्म के समान अनंत नहीं ना सत्य अनंत ब्रह्म यथा अनंतत्व तो ब्रह्म में है तो में नहीं है अनंतता ही है कृतों का सकल कर्म और उपवासनाओं का सर्वोत्ष्ट फल रूपा अनंतत्व तो शब्द से बोधित हिन्द जो फल है वह फल स्तोम महादुर्गा प्रतिष्ठान और स्तोम महत स्तोमम महतचंद स्तोमम मन स्तुत्य और महत मे अनिम आदि सकल ऐश्वर्य से जो अनेक गुणों से संपन्न का नाम महत जो स्तुत्य है और महत भी है ऐसा जो है वह तो है, है इसका मतलब है ऐश्वर्य भी वहां ईश्वर का ऐश्वर्य कैसा होता है ऐश्वर्य से जो समग्र भगवान का कर दिया इसलिए सकल प्रकार का ईश्वरेंगी पराकाष्ठा निर्तिशय ऐश्वर्य उस हिरण्य के पास है हिरण्य का ऐश्वर्य निर्तिशय ऐश्वर्य है स्पष्ट कर दिया और उसके गुण भी कैसा है हैं? अनंत तो उस गुणों को कोई गान ही नहीं कर सकता है। उतनी है अनंत गुणों वाला होता है ईश्वर के माया कितने गुणों से युक्त है कोई नहीं जानता कहते हैं स्तुति के योग्य गुणों वाला और निर्देश ऐश्वर्य वाला होने से वह पद स्तोम महत है लेकिन तुम इतने महान हो ऐसा सविशेषणों से युक्त श्रीनगर पद क्या माना तुमने रुकायन तुमने निश्चय कर लिया ये तो गति वाला है मुझे चाहिए वो जो अगति है अगति स्वरूप ब्रह्म मुझे चाहिए एक गति वाला हिरण्य गर्भ पद की मुझे जरूरत नहीं है ऐसे तुमने अत्य साक्षी तुमने त्याग दिया है निश्चय कर लिया ये विशेषताएं का वह विशेषता जिसकी इतनी महानता है अनंत गुण है अनंत ईश्वरीय है अभय का पार है वो अभय पारम अभय की भी पराकाष्ठा कि बाकी सभी में भय है ईश्वर को किसी का भय नहीं होता सभी में भय की तारतम्यता उत्तर उत्तर अभय पढ़ते जाता है मनुष्य बहुत भयभीत है मनुष्य हो जाता है। देवता वो ज्यादा निर्भय अभय उनमें भी इंद्र और ज्यादा अभय होगा इंद्र सिर्फ इंद्र का गुरु वो और ज्यादा अभय होगा उससे ब्रह्मा अभय होगा अभयता था रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा हिरण्यगर में जाकर के अभय की पराकाष्ट स्वरूप ही है लेकिन तुम्हें जानते थे हिरण्यगर्भ पद कैसा है सकल भोगों की पराकाष्ठा है नंबर एक संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है अभयों की पराकाष्ठा है स्तुत्य है अनंत ईश्वरीय वाला है अनंत गुणों वाला है यह सब जानते है फिर भी तुम यह निर्णय था यह पद उयम भवती ये तो अनित्य है गति वाला है। जो गति वाला होगा वो अनित्य होगा जो गति वाला है वो अनित्य जरूर है जो अगति रूपा है गुरु गाय में गति विस्तीर्ण गति वाला है बल्कि बाकी समय संक्षिप्त गतियां हो सकती है लेकिन यहां तो विस्तीर्ण गति वाला है प्रतिष्ठान दृष्टवा एक गति वाला है ऐसा देख करके स्थिति को जान करके समझ करके के के द्वारा तुम्हार हसन, के द्वारा तुम्हारे धीर धृति तुमने क्या किया हे नचिके तो अत्य सी तुमने त्याग किया उस ब्रह्म परमात्मा पर पल जो मुक्ति रूपल मोक्ष है ब्रह्म है उसकी आकांक्षा करते हुए तुमने इसको त्याग क्षी भाष्य तुंतु काम से तुम्हें क्या किया है? है काम का जो आपती है समाप्ति है अत्र सर्वे अत्र काम परिस हिरण पदे। अत्र क्या लेना हिरण गर्भ नामक पद में सर्वे काम परिसलत का कामना है। समाप्त हो जाती है लौकिक आनंद होंगी पराकाष्ठा जिन्य जन्य जो आनंद आनंदा जो परमा पराकाष्ठा है उसी का नाम हिरण्य पद है जगद प्रतिष्ठा और हिरण्य का ऐसा विशेषण किसका है, है? हिरण्य गर्भ पद का विशेषण याद रखना काम से हिरण्य गर्भ पद को कहा जा रहा है जगत प्रतिष्ठा हिरण्य गर्भ पद को पद बताया जा रहा है सारा पद उसी में विशेषण है जगत कैसा है जगत साध्यात्मात्म अधिभूत अधिदेव अधि यज्ञ अधिलोक इत्यादि में इस जगत का वर्णन किया जाता है और पांचों में अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधि यज्ञ अधिलोक इन पांचों प्रकार से विद्यमान इस जगत का प्रतिष्ठा कौन है आश्रय हिरण्य तो गर्भ क्यों सर्वात्म क्योंकि हिरण्य गर्भ ही यह सर्वभाव को प्राप्त क्या हुआ हिरण्य है क्या संपूर्ण ब्रह्मांड का समृष्टि स्वरूप है कहते सर्वात्म तीसरा तो विशेषण क्रतोह फलम हिरण्य गर्भम पदम क्रतोह फलम से अध्ययन कर ले भाषा ने क्रतोह अनंतम का मतलब क्या क्रतु का जो फल है क्या हरण्य गर्भम वो कैसा है वो अनंतम अनंत मित्रता टिप्पण को प्राप्त करते जाओ तो क्या हो जाता है अभय है सबसे छोटा है चपरासी वो हमेशा डरते रहता है चपरासी पर क्लर्कर्क ऑफिसर ऐसे करते करते क्या होता है निर्भय से बड़ा अधिकारी अधिकारी होते होते राष्ट्रपति निर्भय है, है ऐसे अभय की जो पराकाष्ठा पराम निष्ठा गर्भ पद है संहतम स्तम्च तहत स्तमह तो हम क्यों है आनंद गुणों वाला होने से मक्ष और ऐश्वर्यादी लिया और ऐश्वर्यादी भी भी नवनिधि वगैरह जितनी भी है और ऐश्वर्य ज्ञान ना ऐश्वर्य समग्र से ज्ञान से च्रेय हा? यशसा श्री हाँ यशाश्री हमारा तो ये सारी चीजें इसलिए ऐश्वर्य आदि सबसे गुणों से ले गया। अनेक अनेक अनेक अब यहां समाज क्या है में कहते हैं समाज कर देना स्तोम छह छी स्तोमह तत् महच कहने का मतलब है निर्दिशे का निर्दिशे गुणों वाला होने से नृत्य से ऐश्वर्य वाला होने से उसके एक नाम है नाम फिर भी इस पद को तुमने क्या जाना है कहते ध्रुवाह यह तो महान गति वाला लंबा चौड़ा गति वाला है हम सब 100 साल 200 साल 1000 साल 5000 साल लाख साल करोड़ साल अरब साल है हिरण्य रु साल तक रहता रहता है है कितने खतरनाक पद है किंतु आयु आयु उसकी उधर खरबों खरबों साल तक रहे की, की से फिर अंत में मौत उसका भी पक्का क्या फायदा है ऐसे पद को पाकर प्रतिष्ठा स्थिति आत्मन अनुत्तम दृष्टवा अपने दृष्टिकोण से अनुत्तम है वो। आत्मनो अनुत्तम स्थिति दृष्टवा अपने आपके दृष्टिकोण में अनुत्तम गतिम अपनी स्वयं नचिके तो कहाँ है क्या है वो एक मर्ती है मनुष्य साधारण जीव है उसके दृष्टिकोण से हिरण्य का कैसा पद कैसा है अनुत्तम जिससे उत्तम और कोई नश्मा अनुत्तमान उसको भी तुमने देख करके समझ गया लेकिन भले मैं मनीषो मेरे अपने कौन से हिरणगर सर्वोत्कृष्ट संसार का महान चीज है जिससे कोई संशय नहीं है फिर भी मैं उसको नहीं चाहता वो पद मुझे नहीं चाहिए विशेषता धृत्या के द्वारा धैर्य धीरो धीमान सन्धीमान होकर के तथा दोष भावना भावनावस्तम तेर अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम धैर्य तेरे धैर्य क्या या पर चिकेता के अंदर उसने उस में भी दोष रहता क्या दोष देखा अन्यवादिदोष उसकी भावना से होकर के उसके मन में क्या हुआ उसका मन उस हृण पदों के प्रति भी आकृष्ट नहीं हुआ अनाकर्षण प्रयोजक, अनाकर्षण का प्रयोजक एक चित्त का बल विशेष है उस बल विशेष का नाम धैर्य चित्त का बल विशेष शरीर का नहीं शरीर से आप भले कुश्ती में एक्सपर्ट हो बलवान हो कोई फायदा नहीं है शरीर बल तो तुच्छ बल है बुद्धि का धैर्य का जो बल है वह तो सर्वोत्कृष्ट बल इस बल को लेकर के धीमान सन धीमान होते हुए नचिके तो अत्यसराक्षी ही हे नचिके तो तुमने त्याग दिया उस पद को भी क्यों त्याग दिया उसके लिए तुम कुछ और चाहते नहीं हो क्या नहीं चाहता तो धैर्य गर्भाली पदों को नहीं चाहता किसको चाहते परमे आकांक्षा करते हुए संसार भोग जातम बत्वा यह संपूर्ण सुखो संसार भोग समूह को तुमने क्या किया क्या दिया है इसलिए मैं मानता हूं तुम मुझसे भी मान अहो बता अनुत्तम गुणोश्य अरे निश्चित रूपेण तुम अनुत्तम गुण वाले हो तुम्हारे पास गुण है उससे भी उत्तम गुण संसार में किसी के पास नहीं हो सकता है ऐसे तुम महान हो ऐसे कर दिया